जैसे उन्हें उसके परिणाम भुगतने पड़े वैसे ही हमें भी उसके परिणाम वैसे ही भुगतने पड़ेंगे क्योंकि मनुष्य और उसका आत्मा लगभग एक जैसे स्वभाव के होते हैं और इसमें कार्य कारण का सिद्धांत काम करता है कि अगर कोई दुख हमें मिला है तो कहीं ना कहीं उसमें या तो हम कारण हैं, या हमारे संस्कार कारण है या हमारे पूर्व जन्म कोई कर्म ऐसे हो गए कि जिनका फल मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कारण से हमारा संबंध उस दुख का जुड़ जाता है तो आज स्वामी जी दर्शनों का विषय समाप्त करके फिर से अपनी इतिहास की बात कहते हैं ताकि आर्यों को इतिहास की जानकारी हो तो आज कौन पढ़ेंगे राम प्रकाश जी पढ़िये ये खराब है क्या लाइट अच्छा अच्छा चलिए हम्म पढ़िए कहा से पढ़ेंगे छियासी पढ़िए तो अब फिर इतिहास का कुछ वर्णन किया जाता है राजा शांत ने सत्यवती से विवाह किया उससे दो पुत्र और चित्रांग्रवी हुए तत्पश्चात पितामह काशी के राजा से तीन कन्या लाया उनमें से अंबा का विवाह साले से हुआ साल <laughs> का और अम्बा ले दोनों ने विचित्र वीरी के साथ विवाह किया तब तो व्यास के साथ नियोग होने से पांडु ष्ट्र और दासी के पुत्र विदुर हुए पांडु ने दो के साथ विवाह किया उनके नाम कुंती और मात्री थे मात्री ईरान के राजा की पुत्री थी। थीतराष्ट्र की स्त्री गंधारी कंधार की रहने वाली थी उसका आ, उसका भाई सपुरी कंधार का राजा था दुर्योधन के साथ हस्तिनाथपुर में राजा था कुंती और माति दोनों ने पुत्र के लिए नियोग किया था धर्म, वायु और इंद्र से नियोग करने पर युधिष्ठिर भीम और अर्जुन उत्पन्न हुए और इसी प्रकार अश्विनी कुमार।, कुमार से नियोग करने पर नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए इसमें धर्म इंद्र वायु से नाम वायु से नाम समझना चाहिए स्पष्ट भी है कि वायु के संसार में से पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता के कहा जाता है कि एक ही गर्भ से सौ पुत्र उत्पन्न हुए। अब इसको यहीं रोकते हैं थोड़ा स्वामी जी कहते हैं कि पहले मैं इतिहास का वर्णन कर चुका हूँ बहुत तरह की इतिहास की जानकारी स्वामी जी अपने व्याख्यानों में देते रहते थे और उनका संपादन उनके सम्पादकों ने किया स्वाम जी कहते हैं अब फिर इतिहास का कुछ वर्णन किया जाता है इतिहास इस प्रकार ऐसा हुआ था इतिहास शब्द ही इस बात को बतला रहा है कि पहले कभी कुछ ऐसा हुआ था क्योंकि इतिहास मृत्यु के बाद बना करता है अब जो लोग वेदों में इतिहास ढूंढते हैं वेदों में मोहम्मद का नाम ढूंढ लेते हैं वेदों में ईसा का नाम ढूंढ लेते हैं वेदों में मदीना और ना जाने क्या क्या ढूंढ लेते हैं महावीर कबीर अब उनको बिचारों को ये पता नहीं है कि जब कबीर और ये मोहम्मद और ये जब नहीं हुए थे तब वेद तो तब भी थे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी तो बाद में पैदा हो और नाम उसके पहले से हो तो इसलिए वेदों में अनित इतिहास का वर्णन किसी तरह से भी संभव नहीं है हाँ वेदों में नित्य इतिहास तो है जैसे सृष्टि की घटनाएं है कुछ शिक्षाएं हैं वो दी जाती हैं मनुष्यों को समझाने के लिए तो नित्य इतिहास तो वेदों में है और अनेक तरह की शिक्षाएं भी वेदों से विद्वान लोग निकालते हैं लेकिन कोई ये कहे कि भाई हमारा नाम वहां पे है तो हम उस काल में थे या मोहम्मद साहब ऐसे थे इस इनका वर्णन ऐसे आया है तो ऐसा वहां पर किन्हीं भी मंत्रों में नहीं मिलता तो स्वामी जी कहते हैं कि अब हम भारत के इतिहास पर वर्णन करते हैं इतिहास पर बात करते हैं कि राजा शांतनु ने सतवती से विवाह किया तो राजा जो शांतनु थे वो शांत के पुत्र थे तो शांत के पुत्र शांतनु और शांत आदमी तो शांत रहता है आप समझते हैं शांत आदमी अशांत हो जाए फिर शांति का संजाकरण ही बेकार हो जाएगा तो वो शांत राजा जो थे उनका पूरा नाम आगे कुछ और होगा तो उनके यहां एक पुत्र उत्पन्न हुए उसका नाम था शांतनु और शांतनु का संबंध एक गंगा नाम की कन्या से था <coughs> तो ये कहीं वन में घूमने जा रहे थे तो अचानक उसका इनके साथ में संयोग हुआ और एक शर्त रखी उस कन्या ने ये इतिहास की बात है इसमें ऐसा नहीं कोई समझे भाई कोई अश्लील वर्णन कर रहे हैं ये इतिहास की बात है केवल इतना मात्र समझना चाहिए तो राजा ने कहा कि भाई आप हमसे पाड़ी ग्रहण कर लें तो उन्होंने कहा कि ठीक है कर तो लेंगे लेकिन मैं जो भी करूंगी और जो भी कहूंगी वो आपको मानना पड़ेगा मैं जो भी करूंगी उसको आप बीच में हस्तक्षेप करके रोकेंगे नहीं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए तो वो क्या करती थी गंगा जैसे पौराणिक भाई तो कहते हैं कि गंगा नदी वो पुत्री बनकर के आई और फिर शांतनु के साथ उसने ब्याह किया तो नदी तो पुत्री कैसे बनेगी नदी स्त्री कैसे बनेगी तो गंगा नामी कोई स्त्री ही थी तो उसने जब शर्त रखी तो चूंकि राजा ने ज्यादा विचार नहीं किया और उन्होंने गंगा की शर्त को स्वीकार कर लिया स्वीकार कर लिया तो अब गंगा ने क्या किया जो शायद आज की स्त्री भी नहीं कर सकती होगी कि गंगा के जो भी पुत्र होता वो उसको मार देती नदी में ले जाती बीच में और डुबो करके उसको मार देती थी तो इस तरह एक मारा दो मारे तीन मारे और मारते मारते आठवीं संख्या पर वो पहुंचने वाली थी कि तभी राजा का धैर्य टूटा राजा ने कहा कि अरे कुलघातनी तू किस कुल की कन्या है तू क्या कर रही है अपने ही संतान को कोई मारता है कहां से आई है तो रानी ने कहा कि बस मैंने पहले ही तुमसे संकल्प किया था कि जब भी तुम मेरे किसी काम में हस्ताक्षेप करोगे तो मैं यहां से चली जाऊंगी और ये पुत्र ठीक है मैं मारूंगी नहीं और इसका पालन पोषण आप करिए तो वही गंगा पुत्र जो है बाद में भीष्म कैलाये भीष्म कहलाए वही जो आगे चल करके भीष्म पितामा बने अब जैसे कि सुबह अपने मान्य आचार्य सोमदेव जी सुना रहे थे कि शांतनु इस तरह से धीरे धीरे अपनी आयु निकालते गए तो फिर किसी तरह से बन में चले गए अब बन उस समय बन बहुत थे अब तो बन देखने में नहीं आते हैं। अब तो बन को खेत बना दिया और खेतों को कंपनी बना दिया या ऊंची ऊंची कॉलोनियां बना दी तो अब बन के दर्शन कहाँ होते हैं हाँ कहीं इधर आंध्र प्रदेश में चले जाएं या जूनागढ़ या आसाम के आसपास अभी भी थोड़ा सा भाग बचा हुआ होगा तो वहां उन्होंने एक स्त्री को फिर देखा तो उनके मन में फिर संतान उत्पन्न उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न होगी उन्होंने अपने पुत्र भीष्म से कहा इनका बचपन का नाम देवव्रत था कहा कि देखो तुम एक ही पुत्र हो और काल किसी का कोई कहके तो आता नहीं है कभी भी काल हो जाए कभी भी तुम्हारी मृत्यु आ जाए किसी भी निमित्त से हो जाए तो हम फिर निशंता नहीं रह जाएंगे तो फिर देव ने कहा तो फिर आप क्या चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारा वंश चले अब सीधा सीधा तो कहा नहीं कि वहां में जंगल में बिहार करने गया तो, तो वहां इस तरह की घटना घट गई अब पुत्र को कहे पिता बूढ़ा और बड़ी शर्म की बात हो जाती है कहे कैसे तो फिर देवव्रत ने दूसरे लोगों से पता लगा लिया कि भाई बात क्या है असली बात का पता लगाए कि आज इस तरह की मेरे पिताजी भाषा क्यों बोलते है पता लगाया तो पता लगा लगाती पहुंचा कि कोई मल्ला की कन्या जो है सत्यवती उसका नाम था और ये हमारे पिताजी घूमने गए थे घूमने गए तो आकर्षक आकर्षक आकर्षण उनको खींच लिया उस कन्या का और फिर उस कन्या को लेकर के पिता के पास पहुंचे और कहा कि मैं इस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूं तो पिता जो कि मल्लाह था और आजीविका कमाया करता था नौका चलाने की तो कहा कि देखो विवाह तो मैं अपनी पुत्री का कर दूंगा लेकिन मेरी भी कुछ शर्त है बोले भाई शर्त बोलो बोले शर्त यह है कि इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हस्तनापुर के सिंहासन का राज अधिकारी बनेगा वही हस्तनापुर के सिंहासन का राज अधिकारी होगा जो भी इससे पुत्र उत्पन्न होगा तो अब चिंता में पड़ गए कहे तो कुछ सके नहीं तो आकर के जैसे बीमार पड़ गए और बताए नहीं कुछ और चिंतामग्न तो एक दिन देवव्रत ने देखा कि पिताजी पहले तो बहुत खुशहाल रहते थे शिकार करते थे बात करते थे अब इन दिनों इनको क्या हो गया पूछा भी कोई रोग हो गया है तो बैजी को बुला दूं? अब बैज वाला रोग हो तो आदमी ठीक भी कर दे ये बैज जी वाला तो रोग था नहीं ये तो कोई ऐसा मानसिक रोग था जिसको बैज भी ठीक नहीं कर सकते तो फिर उन्होंने फिर वो अपनी सारी बात जो है फिर निकाली और कहा कि ठीक है मैं जाता हूं उस मल्ला के पास और वो देवव्रत गए और पिता से बात की सत्यवती के पिता से बात की और कहा कि ठीक है अगर तुम ये चाहते हो कि मेरी पुत्री से उत्पन्न होने वाला जो बालक होगा वही इस राज सिंहासन का अधिकारी नियुक्त होना चाहिए तो ठीक है मुझे शर्त तुम्हारी स्वीकार और फिर सत्यवती को ले आए और फिर विवाह हुआ और साथ में एक ये, ये भी संकल्प ले लिया उन्होंने कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा अब ये चाहे जिए या मरे इस सत्यवती का पुत्र पैदा हुआ मान लो पंद्रह बीस वर्ष बाद मर जाए लेकिन अब कोई कहे कि अब विवाह कर लो क्योंकि बंस चलाना तो मैं विवाह नहीं करूंगा ये संकल्प करके ये प्रतिज्ञा करके वो चले आए और सत्यवती के साथ सांतनु का विवाह हो गया जब विवाह हो गया तो तो फिर ये विवाह जो है विवाह का समय चलता रहा और उससे दो पुत्र चित्रांगन और विचित्र बीरिय उत्पन्न हुए सत्यवती से यानी सप्तवती से व्यास जी भी उत्पन्न हुए थे सप्तवती से व्यास जी उत्पन्न हुए थे जिनको कहते हैं द्वैपान व्यास वो उस समय उत्पन्न हुए थे जब वो कुमार अवस्था में थी पारा जन को कहते हैं और वो पारासर ऋषि के पुत्र थे यानी पाराशर ऋषि के पुत्र व्यास जी थे और वो कैसे हुआ वो यहां मैं सुनाना नहीं चाहता वो आप लोग को समझ लेना तो कहते हैं कि वो उनसे दो पुत्र चित्रांगद और विचित्र हुए तो चित्रांगद और विचित्र तो देव व्रत ने सलाह की और पिताजी की थोड़े ही समय बाद मृत्यु हो गई थी शांतन की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई जब ये दोनों बच्चे छोटे ही थे चित्रांगत और विचित्रवीर तो फिर सत्यवती से सलाह की, की अब किसको गति में बिठाया जाए कि चित्रांगत और विचित्र वीर दोनों बलवान है तो फिर ये निर्णय लिया गया कि चित्रांगत को बैठाते चित्रांगत को बैठाते लेकिन वो ऐसा अभिमानी रूप धारण कर गया था कि वो अपने सामने किसी को समझता ही नहीं था न बड़ा छोटा देखता था बड़े को आदर के साथ बैठाना छोटे के साथ कैसे बात करनी जब आदमी के साथ में संपत्ति लक्ष्मी धन बल प्रजा जब जुड़ जाती है ना तो फिर अभिमान का नशा उसको इतना गहरा हो जाता है कि फिर वो अपने पराय को भी भूल जाता है वही उसने अपने पूज पुरुषों के साथ किया और लोगों के साथ में किया तो बताते हैं कि एक समय की बात है कि गंधर्वराज उसी का जो नाम राशि था वो भी राजा था तो जब उसने सुना कि ये गंधर्वराज जो मेरा नाम राशि वाला है ये बहुत अहंकारी हो गया है अपने सामने किसी को कुछ गिनता ही नहीं है तो इसकी अकड़ निकालनी चाहिए कड़क निक, कहते हैं ना अकड़ इसकी निकालनी चाहिए रड़क निकालनी चाहिए तो कैसे निकाले तो गंधर्वराज भी बहुत बलवान थे वो भी बहुत बलवान था तो कहा कि ठीक है मैं तुमसे युद्ध करने आया युद्ध करो तो दोनों कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे तो दोनों में भयंकर घमासान युद्ध हुआ बहुत लड़ाई हुई और बहुत सेनाओं का उसमें नाश हुआ लेकिन अंत में कुछ चित्रांगत ने इस सतवती वाले चित्रांगत का वध कर दिया अब रोईपी टी अब कब तक रोए पीटे आखिर कुछ ना कुछ तो व्यवस्था संभालनी पड़ती है फिर अब आगे किसको बैठा तो बोले विचित्र बीरिय बचा इसी को आगे बैठा दो इसी को ही सिंहासन पर बैठाते हैं विचित्र को कोई अब विचित्र बैठा तो फिर ऐसा हुआ कि चित्रांगद जब जीवित था तो भीष्म जी को उनके विवाह की चिंता होने लगी भाई अब इन दोनों युवकों का विवाह किया जाए तो कैसे करें कहां से नए लड़की तो पता लगा कि काशी के राजा का, का जो है वो अपनी पुत्री का विवाह के लिए स्वयंबर रचा रहा तो उस स्वयंबर में जाना चाहिए ताकि उन पुत्रियों के साथ में इनका विवाह कर दें तो रथ लेकर के पहुंच गए और योद्धा तो थे पहुंचे तो जो वहां के छोड़े मजाकिया राजा थे उन्होंने कहा कि देखो इसको बुढ़ापा आ गया और अब ये विवाह करने आया इसको जरा भी शर्म नहीं है तो बूढ़े हो गए यार अभी भी इनकी इंद्रिया इनके बस में नहीं है और इस तरह से उपहास करने लगे और वो जो जो वो पुत्रियां थी वो अंबा अंबालिका अम्बा वो भी ये विचार करने लगी शायद इस बूढ़े के साथ हमारा विवाह होना है तो वो भी भाग गई अब भाग गई तो उनको पकड़ के तो लाना ही था तो भीष्ण जी ने कहा कि ऐसा है कि मैं तुम सबके देखते देखते इन तीनों कन्याओं को ले जाऊंगा यहां से और राजा बहुत सारे थे फिर उनकी सेना उन्होंने फिर युद्ध किया और भयंकर युद्ध और भयंकर युद्ध में ये भीष इतने अच्छे और कुशल योद्धा थे कि उन्होंने सब राजाओं को धूल चटा दी अधिकांश राजा घायल हो गए कुछ की सेना मारी गई उनके देखते देखते उन तीनों कन्याओं को पकड़ करके रथ में बिठा लिया और कहा चलो अब यहाँ लिया अब उस समय कोई ऐसी बसें ट्रेन तो थी नहीं ट्रेन में बिठा लेते ऐसी में रथ ही चलते थे उस समय रथ चले तो पता नहीं कब अब आप देख लीजिए काशी और कहा हस्िनापुर कितने दिन लगे होंगे भगवान है रथ से लेकिन ऐसे भी घोड़े होते थे कि पहले तीव्रगामी घोड़े हुआ करते थे जो जिनकी गति बहुत अधिक होती थी तो उन तीव्रगामी घोड़ों वाले रथ पर चढ़ करके और उन पुत्रियों का अपहरण करके वहां से ले आए स्वयंबर व्ययंबर तो सब धूल में मिल गया कोई क्योंकि कोई राजा समर्थ नहीं था कि भीष्म को जीत ले भीष्म का सामना करे फिर जब वो वहां पहुंचे तो जैसा कि निर्णय था कि इनका विवाह कर देंगे अम्बा ने ये प्रार्थना की थी कि कि कि, कि आप धर्मज्ञ हैं और आप धर्म और अधर्म की बात को समझते हैं तो मैं अपना निवेदन कुछ करना चाहती हूँ आपके सामने तो बोले कहिए क्या कहना चाहती हो तो उसने कहा कि मैं मन ही मन राजा साल्व का वर्ण कर चुकी हूं शाल्व जो अलवर का राजा था अलवर आज बिगड़ा हुआ रूप है प, प, प, पहले का ही अलवर बिगड़ के हो विमानधिपति उसको बताया कि वो विमानाधिपति यानी विमानों का स्वामी था वो यानी उस समय भी विमान हुआ करते थे उसमें स्पष्ट लिखा विमानाधिपति तो भी उसने उसको अनुमति दे दी ठीक है अगर तुम अपने पति का वर्ण कर ही चुकी हो तो तुम यहां से जा सकती हो उनको वहां पर भेज दिया अब ये दो, दो रहेगी अंबा और अंबालिका अंबालिका और अंबिका अंबालिका और अंबिका दो रहेगी तो दोनों को एक एक के साथ में विवाह कर दिया लेकिन दोनों एक के साथ नहीं चित्रांगत और विचित्रवीर थे ना नहीं चित्रांगद विवाह होने के बाद मरा कि पहले मरा इसमें क्या लिखा है हाँ कई बार इतिहास में गड़बड़ हो जाती है ना <laughs> अंबा का विवाह साल स्वर अम्बा और अंबालिका दोनों ने विचित्रवीर अच्छा ठीक है इस दृष्टि से तो अंबा अंबालिका के साथ में विचित्र बीरिका विवाह हुआ तो अंबिका और का तो इसके बाद फिर क्या हुआ इसके बाद ये हुआ कि वो जो विचित्र वीर्य था वो जब यौनावस्था में पहुंचा तो वो पहले तो उसको धर्मात्मा कहा करते तो फिर वो कामात्मा हो गया उसमें स्पष्ट लिखा है कामात्मा जाता जाता इस्लोक संस्कृत में कामात्मा जाता वो कामात्मा हो गया मतलब इतना बुरी तरह से विश्व में फंस गया कि उसको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रहा कितना कितना क्षेत्र है मेरा कहाँ तक आगे बढ़ना चाहिए संयम का कितना क्षेत्र है असंयम करेंगे तो इसके परिणाम क्या आएंगे और उसको फिर उसकी जवानी में ही मृत्यु हो गई डॉक्टरों वैद्यों को दिखाया लेकिन किसी को समझ नहीं आया इसको बीमारी क्या है और वो युवा युवावस्था में ही स्वर्ग सिधार गए महाराज जी तो अब ये जो बच गई अब इनका क्या किया जाए तो स्वामी जी से पूछ लेते हैं इन्होंने क्या किया है कहते हैं कि तब व्यास के साथ नियोग होने से पांडु धरा और दासी के पुत्र विदुर हुए तो कहते हैं कि अब चिंता हो गई सत्यवती को कि वह वंश कैसे चलेगा तो क्या करें तो पहले तो देवव्रत जी ने ए, मतलब ये कहा उससे पहले वो सत्यवती जी भीष्म को भी निवेदन करती कर चुकी थी कि आप ही पुत्र उत्पन्न करें इन पुत्रियों से तो कहीं मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूं मैंने तो जो प्रतिज्ञा कर ली वो दृढ़ है वो बदल नहीं सकती तुम ऐसा करो कि किसी गुणज्ञ ब्राह्मण को जो शक्तिशाली हो वीरवान हो धर्मात्मा हो उसको दान देकर के और इन दोनों पुत्रियों से नियोग के द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन तभी उनको सत्यवती जी को ध्यान आया ध्यान ये आया कि युवा युवावस्था में मेरे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था और उसका नाम था ब्यास अब व्यास जी जंगल में तपस्या कर रहे थे जिन्होंने योगदर्शन लिखा है मतलब योगदशन का भाषण किया <laughs> तो उनको सूचना पहुंचाएगी सत्यपति ने याद किया कि तुम्हारी माता याद कर रही है आ जाओ फिर वो ब्याजी आए लंबी लंबी जटाओं वाले और बूढ़े और, और काले कलूटे भी थे जैसा कि वहां पे आता है काले रंग के थे तो उनसे निवेदन किया कि अब पुत्र तुम्हारी आवश्यकता है बोले क्या आवश्यकता है बोले कि अगर वंश चलाना है तो तुम इन दोनों पुत्रियों से पुत्र उत्पन्न करो तो ब्यास जी ने मान लिया कोई ठीक है अगर तुम्हारी इच्छा है और वंश चलाना है तो करते हैं तो फिर उन दोनों से एक एक से तो पांडु उत्पन्न हुआ यानी वो भय से पीली पड़ गई ब्यास जी को देखते ही तो उसके पांडु उत्पन्न हुए पांडु का मतलब ही होता है पीला जिसके किसी को पाण्डु पांडु रोग हो जाता है ना तो पांडू का मतलब ही होता है पीलिया और फिर दूसरी बार इस तरह से हुआ तो उसने क्या किया कि डर कि के मारे आंखें मींच ली तो उसके वो अंधापुत राष्ट्र पैदा हुआ और फिर दोबारा फिर प्रयास किया गया तो वो क्या किया चतुराई से अम्बिका ने दासी को भेज दिया कि उसको सजा दुजा करके और कह दिया ये जा तू जा और उसने अपना पीछा छोड़ा लिया अब ब्यास जी को क्या पता कि क्या मामला चल रहा है अंदर तो उन्होंने फिर इस तरह से किया तो ब्यास जी से फिर विदुर जी उत्पन्न हुए जिसे दासी पुत्र कहा जाता है तो इस तरह से ये जो नियोग की जो परंपरा है आज जैसे स्वामी दयानंद जी के सत्यात् प्रकाश के ऊपर लोग प्रश्न उठाते हैं भाई नियोग ये अच्छा नहीं लगता व्यविचार दिखता है ये व्यविचार नहीं है ये आपद धर्म है और आपद धर्म में नियोग किया जा सकता है अपना बंश चलाने के लिए तो आज इतना ही बाकी चर्चा कल करेंगे आप शांति ओ दे शांतिरंतर